परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचोदशी के पांचवा जो प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसके पांचवे श्लोक के ऊपर विचार किया था अभी उसकी जो टीका है उसमें विचार करेंगे कल तो मैंने एक बताया था जिनको यदि स्पष्ट ना हो हम पुनः बता रहा हूं असत कारणवाद और सत कार्यवाद इसका प्रसंग आया था तो तीन आपके सामने वहां आए थे नैयायिक बौद्ध वेदांत और सांख्य जैसा मान लीजिए किसी को दिखा दे मिट्टी है करके तो बोलते मिट्टी है मानेंगे क्या नहीं मिट्टी सत्य मृत्यु क्या सत्य तो कारण को सत्य मान लिया और यदि बच्चे को पूछो मिट्टी में गड़ा है क्या कहेंगे नहीं है मतलब असत है अभी दो आए मिट्टी है घड़ा नहीं है तो मिट्टी क्या है कारण है इसलिए कारण है सत और घड़ा नहीं है असत बाद में कहेंगे इस मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होने वाला है पहले नहीं था बाद में उत्पन्न इसी प्रकार नई आय भी एक बच्चे वो कहते हैं मिट्टी में घड़ा नहीं है होता तो दिखना चाहिए ना दिखता तो कहाँ है नहीं दिखता है ना तो इसलिए घड़ा नहीं मतलब घड़ा नहीं मतलब कार्य असत्य है उसमें कार्य क्या है असत्य असत बोल तो नहीं है बाद में क्या हुआ कुलाल ने क्या किया उसको उत्पन्न इसलिए बोलते असत कार्यवाद नहीं है क्या हुआ असत्य कार्य क्योंकि कार्य पहले असत्य और उनके दूसरे एक भाई है बौद्ध लोग है वृक्ष को अधिकार है वृक्ष है बच्चे क्या कहेंगे वृक्ष है है बोलेंगे क्या नहीं वृक्ष सत्य होता किंतु इस वृक्ष बीज है इस बीज से उत्पन्न हुआ था वृक्ष बीज है क्या कहेंगे आप बीज नहीं है अभी देखिए वृक्ष है क्योंकि दिखा सकते आप किंतु तो बीज नष्ट हो गया तो कारण है क्या वहां कारण असत है कारण नहीं है इसलिए कारणों को असत, इसलिए वो बोलते असत्य कारणवाद कारण नहीं है कारण नष्ट हो गया उसे कार्य उत्पन्न एक हाथे कौन बौद्ध लोग असत मतलब कारण नष्ट होकर ये वृक्ष उत्पन्न हुआ ऐसा मानते अब उनके जो बड़े भाई हैं सांख्य और वेदांती, वो दोनों को कहते था नहीं नहीं मिट्टी में घड़ा है मिट्टी में क्या है घड़ा है वो पूछेंगे मिट्टी में गढ़ा हो तो दिखा क्यों नहीं सकते आप तो घड़े का वहां दो स्वरूप मानना पड़ेगा एक घड़ा नहीं है दो घड़े एक सामान्य घट और एक कुलाल के व्यापार के बाद होने वाला जो हम जल भरते वो घड़ा है वो वेदांती और सांख्य कहेंगे किससे न्यायिकों से छोटे भाई से ये बताओ तुम घड़ा नहीं हो अतः से मिट्टी में घड़ा नहीं है ये जो आप बता रहे मिट्टी में घड़ा नहीं।, नहीं है कौन सा घड़ा नहीं है मिट्टी में घड़े का निषेध कर रहे हैं ना कार्य का हम पूछ रहे कौन सा घड़ा नहीं है दो घड़े है वंश में एक सामान्य घट का आप निषेध कर रहे हो अथवा कुलाल के व्यापार विशिष्ट बाद में जो दीक रहे ना वो घड़े का निषेध कर रहे हो समझ रहे ना नहीं समझ जो पूछ सकते है ये सो अध्याय है सो अध्याय तो पूछ रहे कौन वेदांती पूछ रहे नहीं नैय से मिट्टी में जो घड़े का आप निषेध कर रहे क्या सामान्य घड़ा नहीं है ये आप कह रहे हो अथवा कुलाल जो चक्र हिला के आकार दे रहे हैं ना उसको बोलते कुलाल व्यापार विशिष्ट घड़ा जो हम देख रहे हैं ना जिसमें जल भर रहे ये घड़े का निषेध करते हैं। यदि कुलाल व्यापार विशिष्ट घड़े का अभाव मानते हम भी मान रहे कौन मना कर रहा है? किंतु सामान्य घड़ा नहीं ये हम कह रहे सामान्य घड़े का आप निषेध नहीं कर सकते क्यों यदि मिट्टी में घड़ा ना होता तो अरे नहीं आय जी जल से भी तुम घड़ा बनाओ ना जल से क्यों नहीं बना सकते तिल में यदि तेल ना होता तो बालू से भी आप तेल निकालो ना इसका मतलब तेल में तेल है मिट्टी में घड़ा है किंतु सामान्य घड़ा तो उस कुलाल ने क्या किया उस सामान्य को एक विशेष आकार दिया पहले सामान्यता हमारा दृष्टि का विषय नहीं था तो कुलाल ने एक व्यापार करके उसमें कमुग्री गोल आकार बना दिया तो ये जो गोल आकार बना दिया यह विशेष हो गया तो ये पहले किस अवस्था में था सामान्य अवस्था में था इसलिए कारण में कार्य है ये मानते हैं वेदांती और सांख्या यहां तक दोनों का समझौता है इतने हमसे में दोनों का किंतु आगे जाके दोनों मतभेद हो रहे वो कहते हैं जो कारण में जो कार्य है घट वो घट कारण से अतिरिक्त सत्य है सत्कार्य दोनों है वेदांती भी सत्कार्यवाद है सांख्य भी सत्कार्यवाद है वेदांती जो सत मानते हैं कारण रूप से सत्य घड़ा मिट्टी रूप से यदि घड़े मानते हैं अब सत्य है घट रूप से घट सत्य नहीं कल ही बताया था जगत को आप यदि सत मानते हो कोई आपत्ति नहीं किंतु अधिष्टान रूप अस्थि भाति प्रिय रूप से नाम रूप से सत नहीं मानेंगे हम अस्थि भाति प्रिया ये अधिष्ठान है उस रूप से सत्य मानते कोई आपत्ति नहीं वैसा ही घट को भी मिट्टी रूप से यदि सत्य मानते हैं कोई आपत्ति नहीं सांख्या कहते हैं घट घट रूप से सत्य है ये नहीं मान सकते यदि घट रूप से सत्य है मिट्टी को अलग करके आप घट को दिखाओ मिट्टी को अलग करके आप घट नहीं दिखा सकते तो इसलिए जैसा मृत्यिका अस्थि मिट्टी है, घट है बोल रहे वो है कहां से आया मिट्टी का ही है आ रहा है उसमें उसमें कोई अलग है? नहीं बस यही सांख्या और इसका अंतर है वेदांती मान रहे कारणत्व न सत्य और वो मान रहे कार्यत्व न सत बस इतना ही अंतर है तो इसलिए यहां हम विचार कर रहे थे ये जो छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय के जो महावाक्य है तत्वशी उसके ऊपर विचार कर रहे थे ठीक पांचवे श्लोक के टीका तो सदेव सोम्यदमग्रे एकमेव अद्वितय ये श्रुति वाक्य है सदैव सौम्या ये दम अग्रहेश वाक्य तो मूल में ही बताया था ये सौम्या शब्द है अपने पुत्र को बता रहे ये पिता और पुत्र का संभाषण है हुआ इसमें छांदों के उपनिषद में पहले दिन भी बताया था मैंने ये जो श्वेत के तो है ना वो बारह साल गुरुकुल में अध्ययन करके आ गए क्योंकि पिताजी भी जानते थे ऐसी बात नहीं है क्योंकि पिताजी तो पिताजी होता ना गुरु भाव नहीं आता है क्योंकि मेरा पिताजी कुछ भी कर सकते हैं इसलिए जानते हुए भी क्या उन्होंने गुरुकुल में भेजा उनको तो 12 साल अध्ययन करने के बाद आ गए आके पिताजी को प्रणाम नहीं किया ये नियम होता है 12 साल चाहिए पिताजी है वंदन या नमस्कार नहीं किया स्तबोषी उन्होंने पूछा स्तब्धोषी अरे श्वेत के तो तु तुम बहुत तु बड़े अकड़े हैं क्या उस आदेश को तुमने पूछा है तम आदेशम अप्राक्षी बस वहां से तो पिघल गए हो तो तुमने बोलता पिताजी वो क्या आदेश है एक को जानने से सबका ज्ञान होता है उसके बाद उनको वहां बताते बताते ये प्रकरण है इसलिए हम बता रहे हैं हे, हे प्यारे सौम्य कहते प्यारे सदैव इदम् अग्र यहां देखिये अग्रे है अग्र नहीं है अग्रे आगे क्या है आशीत है व्याकरण में एक सूत्र है अयादेश होता है एचो है वैसे अयादेश हुआ और लोपशाकल्य से आकार का लोप हुआ है व्याकरण के अनुसार तो इसलिए मान लीजिए अग्रे है ए को अयादेश हुआ तो बनेगा आपका वहां अग्र बनेगा अग्रे में जो ए है ए को अयादेश कर दीजिए तो अग्र हो जाएगा और उसके बाद आशित है तो इसे लोपशाकल्य से आकार का लोप कर दीजिए तो अग्र आशित होगा पदच्छेद अलग करना हो तो अग्रे अग्रे मतलब दृष्टि से बांधे आशी था <coughs> भूतकाल को बता रहे कैसा था वो? एकम एक अद्वितय इसका अर्थ तो बता दिया था कल स्वागत प्रजातीय विजातीय में तीनों से रहित <coughs> बोल दो मंत्रेण वाक्य का मतलब ये मंत्र से सृष्टे पुरा मत सृष्टि से पहले ये है श्लोक का है प्रतीक श्लोक में है ना उसका प्रतीक तो उसी का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार जो रामकृष्ण जी है उसी का अर्थ कर रहे <América> पुरा का ये यह पुरा श्लोक में है ना मूल में उसी का अर्थ स्वागत आदि भेद शून्यम नाम रूप रहित यद वस्तु तो स्वागत आदि मतलब स्वागत सजातीय विजातीय गली <coughs> बताया था उसमें तो वहां एकम ये स्वागत को व्यावृत्ति किया <coughs> स्वागत भेद एवं शब्द के द्वारा सजातीय भेद को हटा दिया अद्वितीयम शब्द के द्वारा विजातीय कुछ को बता दें स्वागतादि भेद शून्यम स्वागतादि भेद से शून्य मतलब रहित शून्य का मतलब है रहित न उस सत्य में सजातीय भेद है न उस सत्य में स्वागत भेद है नीजाती मेद केवल इतना भी नहीं नाम रूप नाम और रूप रूप और कल ही बताया था सरस्वती रहस्योपनिषद में कहा गया अस्थिभाति प्रिय नामे पंचक आद्य ब्रह्म जगदस्तु ऋतु तो तो द्वितीया कर जगद्रोपम तथो द्वितीय अर्थात ये सरस्वती रहस्योपनिषद में बता हैं। तो यही बोल रहे नाम रूपादिहितम यद वस्तु जो वस्तु वो सृष्टि से पहले देखिये हाँ वस्तु शब्द बता रहे लोक में हम कहते मेरे पास अमुक वस्तु है हम किसी चीज को वस्तु कहते हैं किंतु वस्तु नहीं है अवस्तु को वस्तु मान रहे वास्तव में जो वस्तु है भगवान बाश्यकार जी ने वेदांत सार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है वह स्पष्ट कहा गया वस्तु किसको कहते करके के वस्तु तावत परम ब्रह्मा नित्यम सत्यम ध्रुवम विभु वस्तु तावत परम ब्रह्मा वस्तु किसको कहते पर ब्रह्म को वस्तु तावत परम ब्रह्म नित्यम सत्यम ध्रुवम विभु ये वस्तु है बाकी कोई वस्तु नहीं क्योंकि वस धातु से ही बना है वस धातु वस धातु है जिसमें सारा जगत निवास करता है और सारे जगत में जो निवास करता है वही वस्तु है वो कौन हो सकता है आत्मा है और कोई वस्तु नहीं बाकी तो अवस्तु को हम वस्तु मान रहे हैं व्यवहार के लिए इसलिए हम बोल रहे तदवस्तु मतलब वही जो वस्तु है परमात्मा प्रतिपादितम ये प्रतिपादन किया है किससे सदैव सोमेदम अग्र आशित इत्यादि के द्वारा सृष्टि से पहले नाम रूप भेदत्रय से रहित परमात्मा वस्तु ही था ये बता दिया प्रतिपादित अस्टि प्रतिपादितम है अगे अस्थि तो प्रतिपादितम मी हो गए तो इसलिए मस्ती बोल तो ये मस्ती नहीं है प्रतिपादितम अस्थि है परच्छेद कर लीजिए उसका प्रतिपादन किया किसी सदैव सौम्य आगे श्लोक में आए ना उत्तरार्ध में रिष्टे पुरा अदुना अपी अश्य वहां भी पता अच्छेद कर दीजिए अदुना है आपी है आगे अश्य है तो अश्य ये सर्वनाम पद है सर्वनाम पद पहले जो बता दिया पूर्व परामर्श थे पूर्व में बताया हुआ वस्तु तो को ही बता सकता तो इसलिए अर्थ कर रहे हैं सदवस्तुनो अश्य का अर्थ कर रहे हैं सदवस्तुनो सदवस्तु मतलब तत्वमसी में जो सत वो सत सदैव सो है ना उसमें आया वह सत लेना सदवस्तुनो अदुना अभी मंत्र श्लोक में है ना अदुना भी श्लोक में अदुना अदुना है आगे आपी है तो अदुना आगे आपी में पहले आकाशवर्ण हो गया तो अदुना आप हो गया और आपी का इकार आगे अश्य वहां एर्ण हो गया पेश्य बन गया श्लोक में बता रहा हूं पदच्छेद करेंगे तो पूरा अदुना वहां परारूप होगी परारूप से परा अधुना है अपी है अश्य है वही टीकाकार उठा रहे हैं अदुना अपी अदुना बोलते इस समय में भी अदुना भी बोलते इस समय में उसका अर्थ कर रहे देखिए सृष्टि उत्तर काले पी ये किसका अर्थ हो गया अदुना अपी श्लोक में आया हुआ अदुना अपी का ए अर्थ है सृष्टि के उत्तर काले यहां भी देखिये सृष्टि आगे उत्तर काले यहां भी बैठ गए आपका इको गए सृष्टि में इकार है या हो गया और उत्तर काल का वो मिल गया उसमें तो सृष्टि उत्तर काले भी अर्थात सृष्टि के बाद में भी अपिशब्द मिलना जो तो अपिशब्द होता है सृष्टि के उत्तर काल में भी और श्लोक में आया तादृक श्लोक में है ना श्लोक को भी देखते जाए ऊपर ताद्रकम उसका अर्थ कर रहे तादृकम का अर्थ कर रहे विचार दृष्टिया ततात्व विचार दृष्टिया हाँ यदि विचार नहीं करेंगे तो सत्य है साथ साथ में जगत भी दिखेगा आपको नाम रूप भी दिखेगा जब तक विचार नहीं करेंगे सृष्टि से पहले नाम रूप से रहितता, था भेदत्रय से रहितता, और सृष्टि होने के बाद वह नाम रूप भी बैठा है अविचार और विचार करने के बाद वहां नहीं इसलिए बोले विचार दृष्टिया तो इसलिए बोले विचार दृष्टिया ततात्व तो ततात्वम मतलब नाम रूपादि राहित्यम काल में भी वो नाम रूप से रहित है भेद त्रय से रहित है वहां भी नाम रूप नहीं है तो देख रहे हैं वो तो कल्पित है ऐसा मान लीजिए रस्सी में आपको सर्प देखा रस्सी में क्या है सर्प का भ्रम हो गया तो पहले वहां केवल रश्मि ही थी ऋषि से अतिरिक्त कुछ नहीं बाद में आप क्या व्यवहार कर रहे सर्प है ये व्यवहार कर रहे इस समय में आपको दीक रहे उस समय क्या है सर्प है करके अब ये जो सर्प है व्यवहार हो रहे कब तक अविचार दृष्टि जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक वो सर्प है व्यवहार कर और विचार यदि करेंगे तो वहां सर्प नाम है क्या वो तो कल्पित है मांडुक्य कारिका में यहां तक बता दिया है अजातवाद है ना वो सर्प आप रश्मि में कल्पना कर रहे हैं अथवा अपना मन में कल्पना कर रहे हैं, मन में ये देखिए कह रहे तो अहम सर्प होना चाहिए जैसा मैं सुखी हूं आम सुखी आम दुखी ये मन का धर्म है ना मन में हो तो क्या होता आहम होता है जैसा मई सर्प होना चाहिए नहीं होता है यदि रस्सी में कल्पना के तो सबको सर्प देखना चाहिए सबको देखना चाहिए ना एक को देख रहे एक को नहीं देख रहे तो इसका मतलब ना रस्सी में है ना मन में बस मान लिया है इसे व्यवहार कौन है हाँ निरुपाधिक है और स्फटिक में लालिम सो है सोपादिक है निरुपाधिक भ्रम उसको कहते हैं अधिष्ठान के ज्ञान के बाद अध्यस्त निवृत्त होता है अधिष्ठान का ज्ञान होते हुए अध्यस्त पदार्थ अध्यस्त पदार्थ का ज्ञान भी हट जाता है रश्मि का ज्ञान हो गया रशि का ज्ञान होते हुए सर्प भी नहीं सर्प का ज्ञान भी नहीं ये निरुपादिक भ्रम है सोपादिक भ्रम में क्या है आपको अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद भी प्रतीति होता है दृष्टांत समझिए जैसा स्पटिक के बगल में आप जपा कुसुमा रख दिया और वो जो जपा कुसुमा का जो लालिमा है स्फटिक में पड़ रहे रक्तस्फटिका लाल स्फटिक बोल रहे आपने जाके उठा के देखा सफेद रख दिया वहां दोबारा क्या देखेगा किंतु आप हजार व्यक्ति आके बोले ये स्पटिक लाल है आप मानेंगे नहीं मानेंगे क्योंकि आपने एक बार देख लिया उसको किन्तु कोई बच्चे को समझाने के लिए कहा वो जो स्फटी दिख रहे हैं लाल वहां जाओ स्पटिक का ज्ञान होने के बाद भी वह लालिमा दिख सोपा वैसा ही अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी ये जगत भी क्या है सोपाधिक रूप से दिख सकता है किंतु आप कभी भी सत्या नहीं मानेंगे जैसा वहां स्पटिक को आपने एक बार ठीक से देख दे सफेद है करके हजार व्यक्ति आके आपको कहीं मान दे दो चलो उनको संतुष्ट करने के भले ही माने किंतु आपका मन नहीं मान वैसा ही यहां जगत को भी आप सत्य नहीं माने दूसरे यहां बता रहे तता तुम का मतलब सृष्टि के उत्तर काल में भी मतलब जिस समय में सृष्टि है उस समय में भी एक विशेषण जोड़ दिया ठीक ठीकाकार ने विचार दृष्टिया आपातता नहीं दो होता है एक आपातता दृष्टि होती है एक विचार दृष्टि होती है हमारे पास दो दृष्टि है आपातता दृष्टि पिछले भगवान बाश्य ने आपात रमणीय इदम संसार ये संसार है ना आपात रमणीय आपात मतलब ऊपर ऊपर जब तक हम विचार नहीं करेंगे ऊपर ऊपर से सुंदर देखते उसको बोलते आपा आता था बिना विचार जैसा वहां दृष्टांत तो दिया है उन्होंने जैसे गुलर होता है ना औुम्बर गुलर जानते हैं ना जो निवास करते हैं जो पेड़ उसको गुलर कहते हैं संस्कृत में औदुम्बर में कहते उसके जो फल आते छोटे उसकी सब्जी भी बनाते पहले वो पकने के बाद क्या है एकदम लाल दिखता है आपको बिल्कुल बहुत सुंदर रहता है इतना बढ़िया दिखता है लाल लाल आप दूर से देख रहे बहुत सुंदर फल है खाए तो मेरी भूख निवृत्त हो गए इतना बढ़िया दिखता है गए उस फल को तोड़ा दबा दिया उसमें फुस फुस फुस कीड़े उड़ जाते इतने कीड़े रहते उसके अंदर पकने के बाद वैसे ही भगवान बाश्यकार जी ने उसका दृष्टांत यह संसार कैसा है आपात रमणीय आपात बोल तो ऊपर सुंदर दिखता है अंदर घुसके देखने पर कोई है नहीं इसलिए यहां भी बता रहे विचार दृष्टि आपात दृष्टि नहीं आपात दृष्टि आपको नाम रूप दिख रहे ये पृथ्वी है ये जल है ये वायु है ये आकाश है ये शरीर है ये सब दिख रहे कि नहीं ये उस आपात बिना विचार से जो दृष्टि होती है वो आपात दृष्टि बोलते हैं और विचार के बाद है विचार दृष्टिया बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं विचार दृष्टिया विचार दृष्टि से विचार मतलब शास्त्र ने जो मार्ग दिखाया उस विचार दृष्टि से स्वयं विचार नहीं शास्त्र ने जो बताया उसके अनुसार तो इसलिए विचार दृष्टिया तताम ततात्व बोलते जैसा सृष्टि के पूर्व में तीन भेदों से रहता नाम रूप से रहता वैसा ही सृष्टि काल में भी है कभी विचार करने पर इसलिए किसी ने कहा दिया ना, विचार पश्चा जगन्न किंच। किंचित इतो न किंचित पर न किंचित यतो ये तंचित आत्माबोधम न अकन्न किंचित विचार्य पश्या जगन्न किंचिति विचार करेंग तो, तो, तो, तो जगत् है नहीं तो दीक्र है इसलिए बोल रहे तदे न आगे जाइए श्लोक में तादृक के बाद क्या आया तद इति तदर्यते ऐसा तीन पद है वहां एक तद है इति है उसके बाद हाँ तद है ना मूल में बोल रहा हूं श्लोक में श्लोक में श्लोक में बोल रहा हूं क्योंकि श्लोक का प्रतीक है ना तद इति इतिरिय अभी टीकाकार बता रहे वो जो मूल में जो तद पद आ गया उससे क्या लेना बता रहे तो ये बोल तद पदे ना तत्पदेना मतलब कहां चला का चलाए तटपद महावाक्य का तटपद लेना महावाक्य में जो तत्पद है उससे उसी ईर्यते ईर्यते मतलब कत्यते यहां लक्ष्य कतन तो आप दो प्रकार से होता है शक्ति वृत्ति से भी कतन कर सकते हैं लक्षणावृत्ति से भी कतन कर सकते यदि तत्पद को आप शक्तिवृत्ति से कहते हो क्या अर्थ होगा सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य अथवा परोक्ष चैतन्य यह अर्थ होगा ये तत्पद का शक्तिवृत्ति उसे कोई वाच्य कहते तत्पद का वाच्य कही अथवा तत्पद का शक्ति कही सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य अथवा परोक्ष विशिष्ट चैतन्य तत्पद का वाच्य <coughs> किंतु यहां जो तत्पद से बता रहे हैं शक्तिवृत्ति नहीं लक्षणावृत्ति कौन सा लक्षण उदिन बताया था भाग त्याग भाग त्याग जैसा देखे सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य चैतन्य है विशेष अंश दो होता है ना एक भी जैसा ये गुलाब किस रंग का है लाल, लाल रंग का दो है ना एक लाल और गुलाब तो ये गुलाब हो गए विशेष और लाल क्या है उसका एडजेक्टिव हो गए विशेषण तो इसी प्रकार यहां सर्वज्ञ ये उसका विशेषण है चैतन्य का तो एक सर्वज्ञ हो गया एक चैतन्य हो ये जो विशिष्ट जो आ गया ये संबंध को लेके आता है जैसे नील घट कहा दिया घट कौन सा है नील घट एक नील है एक घट है तो घट हुआ विशेष नील हुआ विशेषण क्यों हम पूछेंगे नील को विशेष बना दीजिए घट को विशे, विशेषण क्यों नहीं बन सकते विचार है नील में घट रहता है कि घट में नील रहता है घट में नील रहता है जिसमें जो रहता है वो विशेष होता है और जो रह रहा है वो विशेषण होगा तो इसलिए सर्वज्ञत्व तो किसमें रह रहे चैतन्य में रह रहा है तो चैतन्य क्या हो गया तो सर्वज्ञ हो गया विशेषण तो जहां विशेषण और विशेष आया संबंध भी आ गए एक दो पदार्थ जहां मानते हो तो संबंध भी आपको मानना पड़ेगा वो संबंध है वो वैशिष्टत्व का बोध बोलते हैं संबंध है, है विशिष्टता का बोध करते हैं तो इसलिए आपको वहां कहते हैं नील विशिष्ट घट नील विशिष्ट घट ये विशिष्ट कहां से लाया नील और घट उसका बीच में जो संबंध है उन दोनों को क्या किया विशिष्टत्व लाया जैसे लोक में भी हम ये विशिष्ट व्यक्ति बोलते क्यों कोई ना कोई संबंध हो उनका ये अधिकारी है ये नेता है ये ऑफिसर है तभी विशिष्ट मानते क्या नहीं तो इस संबंध को लेके विशिष्ट आ गया वैसे यहां सर्वज्ञ और एक चेतन है तो सर्वज्ञ हो गया विशेषण चेतन हो गया दोनों का बीच में संबंध है विशिष्ट हो गया जिसको कहते हा चैतन्य हाँ तो उसको बोल सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य विशिष्ट बोलते उसका लक्षण संबंध घटकत्व विशिष्टत्व जो संबंध घटित होता है उसको विशिष्ट बोलते जहां संबंध घटित होता है दोनों के बीच में तभी विशिष्टत्व लक्षण ही तो उसको आप कहते हैं तत्पद का वाच्य हो गया सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य अभी उसमें दो भाग है एक सर्वज्ञ भाग है और एक विशेष उसमें एक भाग को छोड़ दे भाग त्याग विशेषण भाग को त्याग कर दीजिए तो बचेगा क्या जो सर्वज्ञ हटते भी विशिष्ट भी हट जाएगा सर्वज्ञ को आपने हटा दिया उसके साथ संबंध आर्थ संबंधी भी उसके साथ गया तो केवल बचेगा कौन चैतन्य अभी इसको विशेष नहीं कहा सकते विशेष कभी कहा कोई विशेषण हो तभी कहा गया अभी किसी को पिता कहते कभी कहा सकते इसलिए पुत्र ने पिता को जन्म दिया पुत्री ने तो पिता कहां से गएंगे तो वही सही जहां विशेषण हट गया तो विशिष्ट भी जाए इसलिए हम बता रहे तत्पदे ना यहां भी देखे तत्पदे ना ऐसा है ईरियते पदेना है बाद में ईरियते पदे आगे ईरियते जैसे रमा आगे ईशा रमा आगे ईशा रमेश बनता है गुण संधि हुआ है या अद्गुण से क्या हुआ गुण हो गए इसी प्रकार पदेना नका में नकार है ईरियते में इकार है इसलिए वहां गुण हो गए तो इसका अर्थ कर रहे लक्ष्यते इत्यर्था तो ये पूरा उसका निचोड़ के सार ये हुआ सृष्टि से पहले एकमेव अद्वितया मतलब भेद शून्य और नाम रूप से रहित जो चैतन्य इस समय में भी भेदत्र शून्य नाम रूप से रहित है वही तत्वमशी का तत्पद बता रहे तत्त्वमशी घटकी भूत जो तत्पद है लक्ष्य के द्वारा किसको बता रहे उसी को ही बता रहे सृष्टि के पहले में जो था उसी तत्व को बता रहा इसमें कोई संशय नहीं ना अभी हाँ ये तो पूछ सकते हैं तो आगे बता रहे चलिए आगे चल रहे तम पद लक्षार्थम आहार पहले दिन में बताया था मैंने ये हम विचार कर रहे किसको लेकर अभी और तीन पद है तुम अशी पहले दिन ही कहा दिया था ये तत्वी एक वाक्य है वाक्य का जो ज्ञान होता है उसमें घटकीभूत जितने पद है आपको ज्ञान होना चाहिए तो वाक्यार्थ बुद्धिवावचिन्ह प्रति वाक्यार्थ घटक यावत पदार्थ ज्ञान होना चाहिए यहां वाक्यार्थ बुद्धि है तत्वमशी उसमें घटित पद एक तत्व है उसकी तो वाक्य हो गई और दूसरा पद है तुम पद उसके ऊपर विचार कर तुम पद लक्षार्तमा यहां भी लक्ष्यार्थ है वाच्यार्थ नहीं वाच्यार्थ है उसको शक्ति वृत्ति भी कहिए और उसका लक्षण भी क्या अन्य लव्योही शब्दार्थ अन्य मतलब जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं आप उसी से जो बोध होता है उसको कहते है शक्ति वृत्ति एक शक्ति है ना बीच में पद और अर्थ के बीच में पद अलग है अर्थ अलग है उन दोनों के बीच में एक शक्ति रहती है ये शक्ति का नाम है संबंध माना है पद में रहेगी निरूपकता संबंध से पद में जो शक्ति रहेगी ना निरूपकता जैसा मान लीजिए मुझे महात्मा बता रहे कौन निरूपण कर रहे कपड़ा है ना कपड़ा ये महात्मा है ये कर रहे कपड़े ने निरूपण के ये महात्मा है कर वैसे ही पद में जो शक्ति रहेगी निरूपकता वो पद क्या कर रहा है अर्थ को निरूपण कर रहा है तो संबंध हो तो संबंध दो में रहेगा संबंध का लक्षण ही क्या है दुष्टत्व सती बुद्धि नियमकत्व संबंध का लक्षण है दो में दुष्टत्व बोल दो में रहना दो में रहते हुए विशिष्ट बुद्धि का बोध करता है इसी का नाम है संबंध तो शक्ति एक संबंध हो गए, पद में भी रह रहे अर्थ में भी रह रहे तो पद में रहेगी कैसा निरुपकता संबंध से और अर्थ में रहेगी आश्रयता संबंध से पद में रहेगी नहीं पद में निरुपकता। हाँ और अर्थ में रहेगी आश्रयता संबंध दो में रहेगी तभी संबंध बनता है तो इसीलिए जो शक्ति है और उससे जो बोध होता है उसको कहते हैं अर्थ हाँ शक्य कहते हैं शक्ति आश्रयत्व शक्यत्व शक्य का मतलब शक्ति आश्रयत्व शक्ति का जो आश्रय है अर्थ वो शक्य होता है और शक्ति का निरुपक होता है उसको शक्त कहा जैसा निरूपकता मतलब ज्ञापक मैंने दृष्टान दिया मैं महात्मा हूं ये ज्ञापन कौन कर रहा है वस्त्र इसलिए ज्ञापक का नाम है निरुपक का निरूपण कर, कर रहा है हाँ। तो उसको कहते शक्त कहते हैं। उसी का नाम है शक्त जो शक्ति निरूपकता संबंध से पद में रहते इसलिए पद का नाम है शक्त कहा और जो शक्ति अर्थ में रहती है आश्रयता संबंध से उसको अभी चतुर्बिन बोल दो तो शक क्या कहते समझ रहे ना पद हो गया शक्त अब कोई पूछेंगे पद शक्त क्यों है निरूपकता संबंध से उसमें शक्ति रहती है अर्थ क्या है शक्या। क्यों? आश्रयता संबंध से शक्ति रहती है। तो इसलिए ये शक्ति है एक संबंध है किनका संबंध पद और अर्थ का पद और अर्थ का एक संबंध है पिछले हम बोल रहे लक्षार्थम आह इसको लक्ष्यार्थ बता रहे शक्ति अर्थ नहीं यहां जो अर्थ बता रहे तुम पद का लक्ष्यार्थ श्लोक देखे श्रोतुन्द्रियातम वस्वत्र पदेत एकता तदक्यामु स्रोतु यहां स्रोतु शब्द के द्वारा मोटे मोटे अर्थ होता है सुनने वाला स्रोत है उसका ही स्रोतु बनता है सृष्टि में जैसा मातृ शब्द का मातु बनता है व्याकरण के अनुसार यहां स्रोतो सामान्य नहीं श्रवणादि अनुष्ठान के द्वारा श्रवण और मनन ठीक ठीक से करने के बाद जो महावाक्य है उस महावाक्य का अधिकारी महावाक्य का जो अर्थ है उसको ग्रहण करने का अधिकारी को स्रोतो बता रहे तुम पद सामान्य तुम पद नहीं ले रहे अर्थात वेदांता श्रवण मनन है उसका ठीक ठीक से अनुष्ठान बोलते चिंतन के द्वारा महावाक्य का अर्थ ग्रहण करने वाला अधिकारी का नाम क्या यहां श्रोतु <coughs> सामान्य सुन के एकांश लेके उस पे नहीं लेना है उसको श्रोतु बता रहे तो स्रोतर यहां देखिए श्रोतुर है बोला श्रोतु है विसर्ग को रेप हो गया वहा जो तो सूर्य के ऊपर रेप है ना ऊपर है तो विसर्ग का है वो व्याकरण जो पढ़े हैं उनको एक नियम है वो रेप का तीन गतिमान है अचोदृष्टा अदो याची यदि आगे अच्छ हो नीचे आता है वो रेप अचोदृष्टा अदो याची हलच्छ ऊपर ही गत्य थे हल यदि है ऊपर जाता है वो और अंतिम में वो विसर्ग होता है अब यहां देखिए फ्रोतुर है उसके आगे कौन है दा है आज क्या हल है हल है दा और ये है ना हल को देखते उसके सिर में जाके बैठेगा जो रेप होता है आगे का जो हल होगा उसके सिर में जाके बैठेगा तो फ्रोतुर देह के ऊपर गए ना वो आगे का हल कौन है आपका दा है उसके सिर में बैठ गया यदि अच्छे हो उसके पैर के नीचे आएगा ऊपर नहीं जाएगा वो इसलिए हल होने से ऊपर गया अब यदि अंतिम हो विसर्ग होता है वो इसलिए जो रेप है उसका तीन गतिमान है रेप के आगे हल हो उस हल के ऊपर चढ़ेगा वो और रेप के आगे अच्छ हो उसके नीचे आगे उसको समझौता घर है मिलेगा उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि आज स्वर है ना वो दिन बताया था शक्ति है और अंतिम में वो हो विसर्ग होके बैठेगा इसलिए यहां देखिये स्रोत तो स्रोतों का अर्थ हो गया श्रवण मननादि अच्छे प्रकाशे जिसने अनुष्ठान किया है और महावाक्य का जो अधिकारी है जानने का वो स्रोत हो गया देह इन्द्रिया अतीतम देहे है आगे अतीतम है आकाश्रवण हो गया तो देह इंद्रिया उपलक्षित देह शब्द से तीनों लेना स्थूल सूक्ष्म कारण तो देह इंद्रिय इंद्रिया तो स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर त्रय से इंद्रियों से रहित ओ स्रोत लेना न तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान करने वाला जीव नहीं लेना जीव में दो धर्म है ना एक साक्षी स्वरूप एक भोक्ता स्वरूप दो है तो भोक्ता मतलब जो उपाधि के साथ जहां तादात्य हो जाता है उपाधि को विशेषण बन जाता है तभी जीव होता है और ये उपाधि से उपलक्षित हो जाता है तभी साक्षी होता है इसलिए अंतकरण अवच्छेद बाद में जीव और अंतकरण उपहित चैतन्य जीव साक्षी साक्षी और जीव में ज्यादा अंतर नहीं बस ये इतना ही है कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ यदि अटैचमेंट हो गए वो तभी जीव होगा। और यदि केवल देख रहे वो साक्षी बन गया, दृष्ट बन गया। हाई वो दृष्टा ही है हा दृष्टा तभी वो दृष्टा बन गया, साक्षी उसको साक्षी माना जाता तो इसीलिए बोल रहे हम देह इंद्रिया वही है ना कर्तृत्व और भोक्तृत्व को जो विशेषण अनुमान रहता भी वो जीव बन गया और यदि आप कर्तृत्व और भोक्तृत्व के साथ संबंध हो तो प्रत्येगात्मा घाते उसको मतलब वो साक्षी भाव है साक्षी का मतलब दृष्टा वो देख रहे केवल मतलब देखे वास्तव में दृष्टा ही वो साक्षी है क्योंकि भोग कर रहे उसको भी देख रहे भोग को भी देख रहे सबको देख रहे किंतु उसको भूल गए इसको मान लिया तो इसलिए मानना है और जानना बहुत अंतर है जो माना हुआ बिगड़ देता है वो जानने के लिए हम बता रहा मानने के लिए नहीं सारा मान लिया है ना संसार हमको जैसा हार है मान लिया कुंडल है मान लिया कटक है मान लिया किंतु तो जानने के लिए कि सोना है सोना जिस समय जान ले वो मानने वाला सब समाप्त हो इसी प्रकार ये शरीर है इंद्रिया है जगत है मान लिया जब मान लिया वहां से शुरू हो गए दुख शायद तो आपको मानने के लिए नहीं बोलता जानने के लिए बताता तो इसलिए हम बता रहे है शरीर इंद्रिया आदि अतीतम वस्तु शरीर अति इंद्रिया जो वस्तु कौन है वस्तु बोलते सद वस्तु चैतन्य वस्तु अत्र अत्र बोलते यहाँ ससंग भवन में <laughs> किसको लेके विचार कर रहे हैं? हाँ तत्वशी इसलिए तुम पढ़ लेना क्योंकि का विचार हो गए ना अत्रा बोल तो महावाक्य घटाकी भूत जो तुम पढ़ इसलिए अत्रा बोलते महावाक्य में अत्र महावाक्य में तुम पद पद इरितम तो महावाक्य में आया हुआ तुम पद कौन है देह, इंद्रिया से रहित केवल साक्षी को ही लेना है अर्थात एक शब्द से देखना हो लक्ष्य को लेना है वाच्य को नहीं आगे का विचार हम कल कर करें ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णाथ पूर्ण पूर्णश पूर्णमाधाय पूर्णमेवशिष्ठ शांति शांति शांति शाति शचार्य केशवंबादरायण स्रोत्र भाष्य कंदे भगवत पुनः पुना ईश्वरों गुरुरात्ती मूर्ति विभागि होम तो व्यादेहायक्षि मूर्त नम